ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कौलाशासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलेन् स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्यावन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत अब चल रहा विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ में ब्रह्मास्मि में से पांच लोग बनेंगे छयान विषय मुष्टिबद्धयम मृत्यु मुष्टिगत सर्वा भाषा निर्विघ्न श्यामे ब्रह्मात्मी चिंतन प्राण विषादो न प्राणलाभे नर्षण विषाद हर्षहीन समं सम ब्रह्मास्म हर्षण न ना पीड़य नाकर्षंस ना बाधं बाधन्ते नैव स्वस्थ स्वस्थं ब्रह्मास्मि अं अपत्यं पत्यमाभाति घोरम सौम्यं कटुप्रिय ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मत ध ब्रह्म संस्तुतौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे निदाने ब्रह्म निर्माणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा सदा ब्रह्मास्म श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल तक कल सायकल सत्र में पंचदशाध्याय में नवं श्लोक तक तो हो गया था दसव श्लोक में भगवान कहते हैं, देह में है ब्रह्म देह से निकलता है देह में तेता है तो भी उसको जान नहीं पाते अभिवेक् लोग पर ब्रह्म मुझे उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्तरामंत्र स्थित वापी भुंजान वा गुणान्वितं भुंजान वा गुणावित विमूढ़ाप्य विमूढ़ पश्य ज्ञान चक्षुष पचे ज्ञान चक्षुष वापि उत्ता गुणावित मूढ़ चक्षुषा उत्क्रांतम उत्क्राम उत्कर्मण करते हुए शरीर में रहता है जब तक प्रार्थ है प्रार्थ समाप्त होने पर निकल जाता है जो उत्क्रमण करते हुए शरीर त्याग करता हुआ उत्क्रमण नहीं है प्राण निकल जाना सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और वही आत्मे के संबंध से अंतकरण में चिदाभाष होता है तो मेरे संबंध से ही उत्क्रमण होता है और स्थितम बा भी स्थित है शरीर में स्थितिकाय में रहता है और भुंजानंबा गुना निधम गुणानितम गुण से अनित सम्बद्ध होकर के शब्दादि रूपादि विषय करत भोग करता है ग्रहण करता है गुण से सुख दुख मोह रूप गुण से युक्त हो करके कभी सुखी कभी दुखी का कभ ब्रम भ्रांत तो होता है तो भोग करता हुआ गुण से युक्त होता है शब्दादि विषय भोग करता है ऐसा होने पर भी विमुढ़ा न अनुप्यंती मूढ़ा विमुढ़ा न अत्यंत दर्शन के विषय प्राप्त हमेशा मैं हूँ उत्क्रमण काल में भी हूँ स्थिति काल में भी हूँ सर्वदा होने पर भी मुझे नहीं देख पाते कारण क्या है बूढ़ मोहग्रस्त मोहग्रस्त क्या है प्रत्यक्ष कुछ दृष्ट कुछ आगे स्वर्ग आदि में अदृष्ट कोई स्वर्ग के लिए कोई विश्व लोगों को के लिए किसी के लिए भोग करने के लिए प्रयास करें चे आकृष्ट भोग के लिए इस लोके में कुछ भोग करेंगे अगले कुछ भोग करेंगे भोग के कारण भोग की इच्छा से चित्त उधर खींचा जाता है चित्त भोग करना विषय चिंतन करना कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा क्या मिल गया आगे क्या होगा यही चिंतन करते करते मोहग्रस्त भ्रांत है और विमुा विशेष विभिन्न प्रकार अनेक प्रकार आने के प्रकार कभी क्या विषय कभी क्या विषय विषय तो बहुत ही विषय चिंतन करते करते मर जाता है समाप्त तो होता है नहीं चिंता चिंतन विषय भोग करने की इच्छा करते करते समाप्त तो होता है, तो है जीवन समाप्त तो हो तो तो जाता है किंतु चिंता समाप्त नहीं होती विषय तो बहुत है कितने क्या चिंतन करता रहता है मिले नहीं मिले इसी के कारण मोहग्रस्त होने से मैं होता हुआ भी भोग करता हुआ भी मैं सर्वदा होने पर भी न हस्ताचार्य उपदेश ग्रहण करके ग्रहण साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। यही दुख है संसार में संतानी कितने मोहग्रस्त है कौन फिर भी कौन देखते हैं ज्ञान चक्षुषा पशांति जो प्रमाण शास्त्र प्रमाण से आचार्य उपदेश से ग्रहण करके ज्ञान होता है ज्ञान ही जिनके चक्षु वही मुझे देखते हैं जानते ज्ञान है चक्षु का बाह्य तो विषय जो बाहर स्पेक्ष से बाहरी विषय ग्रहण होता है उसको ग्रहण करना छोड़ करके छात्र चिंतन करते तो ज्ञान चक्यु प्रकट होता है वो ज्ञान चक्यु के द्वारा ज्ञान है उसके द्वारा मुझे देखते अर्थात तो ज्ञान से मुझे प्राप्त करते मेरा ज्ञान होता है स्लोग हाँ, बोलो मंतम वापी गुंजान वा गुणान्वितम विमूाप्य पश्य ज्ञान चक्षुषा यतनो योगिनशन पश्यन्ति योगिनशन पश्यन्ति पश्यत्मस्थित यतंतो यतनोप्यकृताइनम यतंतो चेतस नैनं पश्यन्ते पश्यन्ते चेतसः चेतसः नैनं पश्य चेतस यतनोंगीन यतंतो यतनोप्यकृता नैनं पश्यन्ते चेतसः ये योगि यतंत योगिनेरम आत्मनि अवस्थित पश्यती योगी समाहित चित्त वाले यतंत यत्न करते हुए आत्मनि बुद्धि में स्थित मुझे देखते हैं साक्षात्कार करते आत्मनि अवस्थित अंतकणि बुद्धि में स्थित यत्न करते हुए योगाभ्यास करते समाहित चित्त और प्रयत्न करते साक्षात्कार करने के लिए प्रमाण से तो आत्मनि अवस्थित पश्य किन्तु तो अचेतश जो अभिवेकी है जिनका दर्प्रमण खत्म नहीं हुआ जो संस्कृत शुद्ध बुद्धि वाले नहीं है अचेतश यत्न तो भी यत्न करने पर भी अकृत आत्मन अकृत आत्मा है, आत्मा का थे अंतकण अंतगण जिनका शुद्ध नहीं हुआ अंतगण की तस्ती थप से इंद्रिया को जीतने से और निषि कर्म छोड़ने पर होता है शुद्ध होता है घमड़ छोड़कर करके सेवा आदि करने पर और तप करने पर शुद्ध होता है अंतगुण ऐसा जो नहीं किया नहीं किया तो गर्व रहेगा अशुद्ध रहेगी दर्प जो तक तो घमड़ रहता है तो प्रयत्न करने पर भी न पसंदी यं तो भी जब शुद्ध अंतगुण शुद्ध नहीं है अपने गौरव समाप्त घमंड समाप्त नहीं हुआ सेवा आदि करने पर तप करने पर अंतग्रण शुद्ध होता है वही नहीं करने पर जब अंतग्रहण शुद्ध नहीं हुआ ऐसे ही यत्न करते कुछ लोग सोते ऐसे पढ़ करके हम जत्न प्रयास करेंगे ज्ञान हो जाएगा पुस्तक लेकर पढ़ने लगे और बड़ा अभ्यास कोई प्राणायाम करता, को करता है कोई ज्ञान करता है कोई तो शीर्षासन करता है देश में ज्ञान हो जाएगा हम प्राप्त कर लेंगे प्रयत्न करने पर भी कोई शास्त्र प्रमाण चिंतन करे तो भी जब तक दर्प समाप्त तो नहीं होता है तब तो गुरु मुख से श्रवण करना पड़ता है तो शिष्यत्व में समर्पित तो होना सेवा आदि करके इंद्र को तो इसी प्रकार बत्तीस वर्ष बत्तीस वर्ष बत्तीस करके बस अंतगुण अशुद्धि के कारण ज्ञान नहीं हुआ उपदेश उसी उपदेश से ज्ञान हुआ अचे तथा जो अभिव्यक्की न साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं जे प्रयास करने पर भी प्रयास नहीं करने से तो कुछ नहीं होता है अंत अशुद्ध है तो प्रयास करने पर भी प्रमाण से विचार करे तो भी साक्षातकार नहीं कर पाते हैं है को बोलो यतनो योगी नयन पश्यत्मस्थित यंत प्रता पश्य चेत स यगत तेजो यदादिगत तेजो जगद भाषयतेखल जगद्भाषयतेखिल यमस यग्नौच्चंद्रमसीनो तत्जो विधि तत्जो विधि तेजो जगत बास खिलम यमस यगनो तेजो विद्य माम जो का ये मुढ़ा नानुपचन थी जो कहा गया किस प्रकार मैं हूँ तो भी नहीं जान, पा, जान पाते थे कैसा जाना चाहिए जो आदित्यगतम गेजो जगत अखिलम अभाष आदित्य में प्रकाश है सारे जगत को प्रकाश करता है चंद्रमा में जो प्रकाश है अग्नि में जो प्रेज है तेजो मामकम्पित ही मेरा ही स्वरूप समझो मेरे कारण ही उसमें प्रकाश है उनका वह तो जड़ है उनमें प्रकाश नहीं मेरी ही प्रकाश सर्वत्र है अर्थात किस प्रकार पर ब्रह्म सबको प्रकाश करते सूर्य आदि कोई भी प्रकाश करने वाले वो ब्रह्म रूप प्रकाश सूर्य प्रकाश करते सबको हम बोलो यदा जगत तेजो जगद भाषय तेखिलम ये यग्नो सो विद्रिमा कमेट किस प्रकार का यह जो सूर्य आदि के प्रकाश का प्रकाशक है ज्ञान रूप प्रकाशक है गाश्य चूताच भूतानी धारायाम्य मोजस धारायाम्यह मोजस पुष्णी चौषधि सर्वाष्णी चौषधी सर्वा सोमो भूतम सोमो भूसात्मक गाश्य भूतानी धारायाम्य हम ओजसा कु चौषधी सर्वा सोमो भूतवारत्मक गाम आविष्य अहम् ओजसा भूतानि धारयामि गाम पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे भूतों को मैं धारण करता हूँ ओजसा बोले न मेरा जो बोले है कामराग विवर्जित है ईश्वर के, के बोलो जग धारण करने के पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के मैं दान करता हूँ पृथ्वी भी जन्म वाले पृथ्वी नीचे नहीं गिरती पृथ्वी में सब कुछ रहते सबको दान करता हूँ पृथ्वी को भी दान करता हूँ नीचे नहीं तो पृथ्वी फट जाए टुकड़ा टुकड़ा हो जाए नीचे गिर जाए नहीं इसलिए भगवान इसको धारण करते है ओ जैसा बल और सोम भूतवा औषधि पुषना सोम है रसात्मक सर्व रसात्मक चंद्र उप होकर के सारे औषधि को पोषण करता हूं औषधि बीरवादी पुष्ट करता हूँ रस उसमें देता हूं स्वाद देता हूँ स्वाद रस वाले बनाता हूँ सारे रस का खान है चंद्र चंद्र से चंद्र किरण से चंद्र किरण के द्वारा किस प्रकार लाभ होता है देखने से पता नहीं चलता है चंद्र किरण के द्वारा इसे रस आकर वृह में प्रविष्ट होकर के सबका पोषण होता है सूर्य किरण के द्वारा पहुंचाने भी होता है सूर्य चंद्र प्रकाश के द्वारा कैसे लाभ होता है परमात्मा कैसे कराते वो पता नहीं चलता हमको किंतु इतने लाभ होता है और भगवान किस प्रकार पृथ्वी में प्रविष्ट होकर सारे ब्रह्मांड को दान किया पृथ्वी भी स्थिर रहती है स्थिर क्यों से रहती सूर्य खींचता है इधर खींचता है, है तो कभी टक्कर लग जाए नहीं होता है ऐसे ही तो ये सब परमात्मा ही कराते पृथ्वी को धारण पृथ्वी पृथ्वी में रहने वाले सब को धारण करने वाले और पोषण करने वाले चंद्र होकर के रसात्मक होकर के आगे कहेंगे के अग्नि होकर प्रसन्न कराते स्लोक तो बोलो गामा विश्व भूतानी दारया मोजसा पोषण चौषधि सर्वा सोमो भूतम अहं वैश्वानों भूत अहं वैश्वानरो भूता प्राणीना देह आश्रि प्राणीना देह आश्रि प्राण पान सुक्त प्राणपान सयुक्त पचाम्यन्न चुर्विध्युर्विध प्राणिनां देहमासितः प्राणीना देहि चतुर्विधम् चतुर्धम वैश्वान प्राणिनां देहमासितः देहमाश्राण सैश्न भूत चुर्धम पचा वैश्वानरअग्न दर स्थित अग्नि है ये अग्नि हो करके प्राणियों के देह में पेट में स्थित और अन्न चार प्रकार अन्न का मैं पचाता हूं प्राण अपान समायु प्राण अपान आयु से संयुक्त होकर के पचा पाक कराता हूं अग्नि किसे जाठा अग्नि के द्वारा भोजन का पचन होता है अंदर भोजन चार प्रकार है चतुर्विध चार प्रकार अन्न है चार प्रकार में कुछ चबाकर खाते रोटी आदि रोता है भोज्य कहते चर्बीय कुछ चूस कर खाते गन्ना आदि चोस्य और कुछ पेय भक्ष्य है पान करते दूध आदि और कुछ चाटते शहद मधु आदि लेय चार प्रकार भोजन जितने खाते हैं सब को परमात्मा जात्रागिन होकर के पचाते हैं जब पचन नहीं होता है तो कहते अग्नि कमजोर हो गया अग्निमान दे रोग अग्निमान दे रोग होने से पचन नहीं होता है अग्नि अधिक होने पर शीघ्र प्रचन्न हो जाता है ऐसे तो कभी किसको अग्नि अधिक हो जाता है तो जल्दी जल्दी प्रचन्न हो जाता है भस्म की बीमारी ऐसे अग्नि भस्म कर देती है ऐसे रोग जिसको होता है जब खा लिया थोड़ी समय से पचन, पचन हो गया और सारे में नहीं लगता है फिर भूल लगती है फिर खा लिया तो थो थोड़ी देने पचन हो गया भस्मक भस्म हो गया सब अग्नि से एक महात्मा देखे थे था वाराणसी में, में मोटा तागड़ा बहुत ही भोजन कर रात को सोते समय हलवा बनाकर रखते इतना हलवा रात में खाते है रात में क्यों खाते है हलवा खाते है? इतने मोटा होकर गए उनको भूख ज्यादा लगती है पेट भर खाया रात को उठकर खाना पड़ता है और सामान्य चीज खाएंगे तो थोड़ी देर में फिर भूख लगेगी गरिष्ठ ये खाद्य मुझे आलू बना खाएंगे और खाएंगे रात एक बार और खाएंगे तो भी प्रचन्न हो जाता है बोले सुबह सुबह फिर भूख लगती है सुबह तक ही उनको कुछ चाहिए भस्मों के बीमारी से शीघ्र पचन हो जाता है पेट खाली हो गया सर्दे में सौ नहीं लगता पेट खाली हो गया फिर भूख लगेगी और जिसकी अग्निमानता हो गया और थोड़े हल्का चीज खाता तो भी पचन नहीं होता है एक बार सुबह लिया खाया और तो तक रात तक तो उपचार नहीं हुआ जब अपोचन नहीं होता अंदर कुछ रहता है कुछ खाई गया तो अब साथ खड़ा होता है ये बीमारी अग्नि स्वयं ठीक होने पर भोजन पचन होता है तो भगवान वैश्वान अग्नि हो करके सब प्राणियों के जटराग्नि बनकर के पेट में रहते हुए प्राणापान ट्राइफ से समायित तो होकर चारों प्रकार अन्न को पचाते हैं ये अग्नि और सोम रसो को करने वाले अग्नि पहचाने वाले या अग्निशोम प्रकार सर्व सब कुछ अग्नि और सोम जितने खाद्य रसोई सौ सोमय और पचाने वाले सो अग्नि भूगता है सारे पदार्थों को आत्म को विचार करके देखे तो अन्न दिल लिपता नहीं होता है इस शास्त्र में आया स्लोक बोलो अहम देह प्राण सकुर्विधा हृदय सन्निष्ट से मत् स्मृतिर्जानपोहन मत् स्मृतिर्जानपोहनच वेदरहमे वेद्यो वेदरहमे वेद्यो वेदात वेद विदाह वेद्तृस्वेद विदचाहंगा हृदय सन्निष्टो मत स्मृति जानमोन वेदरहमे वेध्यो वे वेदात चाह परमात्मा कहा है सर्वत्र है हृदय में अभिव्यक्त तो होते हैं हृदय से जिन किसके हृदय में सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट हृदय का थे बुद्धि बुद्धि में सौम्य निविष्ट प्रविष्ट हूँ हमेशा रहता हूं जीव तो सो जाता है किन्तु मैं सोता नहीं हूँ मैं जगा रहता हूँ जीवन मुझे चिंता चिंता नहीं करता है मैं किन्तु बुद्धि को प्रकाश करता हूँ मैं जानता हूँ क्या करता है जीवक कभी हमको सोचता नहीं किन्तु मैं बुद्धि जीव को देखता रहता बुद्धि को देखता रहता है बुद्धि क्या करती है सम्य का प्रविष्ट होकर के है अरे मेरे से ही उसको जो ज्ञान होता है मत्थ ज्ञान स्मृति स्मरण अपने पुण्य कर्म के अनुसार कुछ विशेष स्मरण ज्ञान होता है मेरे से ही और पाप कर्म करने वाले के सात्रात्र क्या अपोहना स्मरण शास्त्रार्थ श्रवण क्या स्मरण नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है मतलब मेरे से ही पाप कर्म पापियों के लिए स्मरण होना ज्ञान होना और विस्मरण हो जाना सब मेरे से ही और सर्वेश्च वेदे रह वे सारे वेद के द्वारा मैं ही वेद्य हूं वेद्य ज्ञ पदार्थ मैं ही हूं अन्य कुछ नहीं और वेदांत कृत वेदांत संप्रदाय कृत मैं हूं ज्ञान अरे वेद विदे को वेद को जानने वाले मैं हूं वेद वित का वेद के अर्थ को जानने वाला वेद को जानने वाला अतः वेद के अर्थ को जानने वाला वेदांत अर्थ संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से वेदांत परंपरा रक्षा करने वाले मैं हूं वेद के अर्थ को जानने वाला मैं हूँ और सारे वेद के द्वारा में ही ज्ञान या तत्व पूरा जितने है पर ब्रह्म स्वरूप ही है इसलिए वो सर्व होते हुए भी मैं सबके हृदय में स्थित तो। हूँ और सब स्मृति ज्ञान मेरे से निवृत्ति मेरे से होती है इसी प्रकार उसको जानने के लिए पर्याप्त प्रयास करने पर ज्ञान हो सकता है इसी प्रकार मैं हूं तो थोड़ा जानने के लिए जिस मार्ग से उपदेश करते हैं उस मार्ग में चलने पर ज्ञान होगा पाप कर्म के कारण पाप कर्म फल भोग करते हैं पुण्य कर्म करते हैं पुण्य कर्म, कर्म के फल भोग करते हैं ऐसे ही कर्म फल भोगने के लिए कर्म करते हैं कर्म से फल भोगना भोग का फिर करना यही चल रहा है उसी से विषयक भोग के लिए आकृष्ट चित्त होने से विषय के पीछे भागता है तो परमात्मा चिंता नहीं कर पाता मैं सर्वत सर्वदा हूं तो भी मेरा चिंता नहीं कर पाते हैं श्लोक बोलो सर्वसचा हम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञान मपोहन चेदे हमें वेदांत वे ये तो परमात्मा जो शिव है ईश्वर उनका विस्तार कहा गया यदा दि त्यंगतन तेज इत्यादि अभी निरुपाधि के शुद्ध स्वरूप जिसके साक्षात् मुख्य होता है इसको कथन करने के लिए अभी आरंभ करते हैं लोके द्वाम पुषो लोकेमौ पुषो लोकेरस्ाक्षर एवस्र एव चरा सर्वाणी भूतानि चरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते कूटस्थो क्षर उच्यते द्वाम पुषो लोके क्षरचाक्षर शर एव क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्तो क्षर उच्चते दो इमो लोके पुरुषो लोके दो इम ये लोके में दो पुरुष है दो विभाग कर दिया लोक का तो संसार में दोनों पृथ पृथ दो प्रकार है दो प्रकार पुरुष है पुरुष है ढेर राशि अलग अलग दो प्रकार है दो प्रकार क्या है एक एक क्षर और एक अक्षर क्षर एक अक्षर के कितने हो गया दो हो गया चर क्या है अक्षर क्या है क्षर सर्वानुभूत क्षर तो नष्ट होने वाला क्षर नष्ट नहीं हुआ तो अक्षर क्षर हो गया सर्वानुभूतानी क्षर संपूर्ण भूत कार्य हो गए क्षर कार्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है और अक्षर क्या है जो नष्ट नहीं होता है कूटस्थ अक्षर उच्चाते ही कारण कार्य स्वभागे संपूर्ण कार्य और जो कार्य नहीं कारण है उसको कूटस्थ कहते अक्षर माया कुटस्थ यहां अक्षर शब्द से ब्राह्मण नहीं रहना माया कूट कूट माया का रूप से रहता है और अक्षर यहां अविनाशी ब्रह्म ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होता है अनाथ काल से करोड़ों करोड़ों कितने जन्म ले लिया तू तो भी नष्ट नहीं होने पर उसको अक्षर भी कहते हैं अव्यक्त कहते माया को प्रकृति को अक्षर स्वदेखा थे हम ब्रह्म नहीं क्योंकि उत्तम पुरुषत्व ने दोनों से भिन्न परमात्मा कहेंगी एक क्षर और एक अक्षर क्षर स्व कार्य ले लिया तो अक्षर हो गया कारण कार्य कारण रूप दो विवाह कर दिया ये दो विभाग सौ लोग कार्य और कारण कारण माया प्रकृति और कार्य सौ कार्य ये दो भेद हो गए। अभी परमात्मा को बताने के लिए पहले लोक में कार्य कारण को समझ ले उसे विलक्षण परमात्मा को समझना हाँ। द्वा विमोश्लोक बोलो द्वा विमो पुरुषो लोके क्षरचाक्षर एव क्षर सर्वाणी भूतानी क्षर उच्च शुद्ध परमात्मा को जानने के लिए उसके साक्षात शब्द से अध्यारोपण और अपवाद प्रक्रिया नाम रूपात्म का प्रपंच की उत्पत्ति बताते अध्यारोपण फिर उसका अपवाद करके निषेध करके माया के कार्य माया ये सब उपाधि बनते हैं उन उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होगा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म से बिना कोई पदार्थ है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं होता है तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म से बिना कल्पित पदार्थ के आरोप करते हैं और आरोप की निवृत्ति के लिए फिर उनका निषेध करेंगे अपवाद निर्विशेष पर ब्रह्म निर्विशेष पर ब्रह्म निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्त मनीश्वरा ये मंदा ते अनुकम्पयते सभी से, से निरूपणी जो असमर्थ है उपासना करके अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ निर्विशेष पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता है श्रवण करने पर भी नहीं होता है श्रवण नहीं करने पर तो कुछ नहीं यतन तो प्रकृत आत्मान यत्न करने पर भी नहीं साक्षात्कार कर पाते है ये मंदा मंदबुद्धि वाले क्यों मंदबुद्धि ऐसी उपासना सेवा आदि के द्वारा तपस्या तो के द्वारा अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ इसलिए अंतगुण शुद्धि के लिए कर्म निष्काम कर्म उपासना भक्ति सेवा तीर्थाटन जप ध्यान सब पहले करे सब करने पर आगे वेदांत तो ज्ञान प्राप्त करेगा इसलिए ये मंदास्ते अनुकम्प अंत सविशेष निरूपण ही सविशेष ब्रह्म वेद में भी है सविशेष ब्रह्म की उपासना ध्यान जप निष्काम कर्म परमात्मा को समर्पण करके ये सब करने पर ही शुद्ध होगा तो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए उपदेश वाक्य उपाधि को ले करके उपाधि निराकरण कर बताना पड़ेगा अभाष्य है ब्रह्म इसलिए उपाधि के धर्म को ले करके उपाधि का निराकरण करके उसको उपदेश करना है दो प्रकार उपाधि बता कार्य का अनुरूप हो गया कार्य सारे कार्य अक्षर अक्षर माया कारण इन उपाधि के द्वारा उपाधि द्वारा दोष से संपद्ध नहीं है आत्मा दो उपाधि उपाधि के उपाधि के दोष से संपत्त नहीं होता है जैसे जपा कुछ लाल पुष्पाई स्पट्टी के पास रखेंगे स्फटिका लाल दिखता है दिखने पर भी स्पटी उठाकर लाएंगे तो लाल नहीं रह जाएगा उसके दोष से दोष दोस्... लाल जैसे दिखने पर भी स्फटिका लाल नहीं होता है उपाधि के धर्मा शुद्ध में नहीं आता है यहां भी कार्यकान उपाधि से युक्त होकर के अनेक रूप से बहन हुआ इन उपाधि दोष से संबद्ध नहीं होता है शुद्ध है असंग है निष्क्रिय है ब्रह्म उसका ही उपदेश करने के लिए आगे श्लोक है उत्तम पुरुष स्त उत्तम पुरुष स्त बिहर्य बिहर्य उत्तम पुषस्व परुदारो लोकत्रय उत्तम पुरुष तो अन्य ये जो क्षर अक्षर दो पुरुष कहे गये कार्य कारण इनसे पुरुष उत्तम पुरुष अन्य है जिसका परमात्मा ही तो है तो परमात्मा से कहा गया परमात्मा से अत्यंत विलक्षण कार्य कारण उनसे विलक्षण परमात्मा तो नित्य किसी का कार्य नहीं है किसका कारण भी नहीं है कारण तो कार्य कारण दोनों ही, ही माया से सारे माया का कार्य और माया का संबंध से ही ईश्वर कारण होते मायावी शुद्ध चेतना जो माया से रहित माया से माया का एक असंबद्ध वो कार्य या कारण है कार्य नहीं कारण भी नहीं माया से असंबद्ध शुद्ध चिन्ह मात्र कारण भी नहीं हाँ उसको कारण इसे कहते थे माया के द्वारा कारण हुआ माया के द्वारा कारण शुद्ध केवल कारण नहीं और इसलिए माया से कारण मतलब वास्तव कारना नहीं नहीं तो विव्रत कारण कर देते और परिणामी उपादान कारण माया को मानते हैं वो परमात्मा इसे कहा गया तो ये परमात्मा फिर कहा मिलेंगे कहते तीनों लोग सर्वत्र स्थित है ये लोकत्र आवश्यक विभर्ती अव्य ईश्वर वही अविनाश तत्व है वही सर्वज्ञ करके सारे लोकत्र में प्रविष्ट होकर के तत्पृष्टा तदय अनुप्राविश्यत सारे जगत बन करके परमात्मा से प्रविष्ट हो गया ओ लोकत्र आविष्य तीनों लोक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर के विभर्ति धारण पोषण करने वाले सबको लोक ते भू स्व हो गया भू भूलोक अंतरिक्ष भूव स्व स्वर्ग भू कहेंगे तो सारे पाताल आ जायेंगे भू अंतरिक्ष स्व कहीं स्वर्ग स्वर्ग से आगे कितने लोग रहेंगे हाँ, महजन तपस अत्याचारी स्वर्ग के मिले कर स्व मरा देना बुर्ग बुर्ग के सारे लोग को धान पोषण करने वाले उत्तम पुरुष है अलग है कार्य कारण से माया माया के कार्य से भिन्न है श्लोक बोलो उत्तम पुरुष स्वयं परमा चुदास यो लोकत्र बिभर्तव्य ईश्वर यह परमात्मा पुरुषत्म का पुरुषत्म नाम क्यों ना हुआ है? इसको भी बताते हैं यस्मात् तो है यस्मात् तो है मक्षरादी चोत्तम लोके लोके प्रथि पुरुषोत्तम प्रति पुरुषोत्तम यस्मा क्षरतीक्षरादिचोत्तम अोके प्रति पुरोत्तम यस्द अहम क्षरमतीत अक्षरा दि से उत्तम क्षर को अतिक्रम करने वाले क्षर विनाशी कार्य इससे मैं अतिक्रांत तो हूं इस बात तो हूं अतीत हूं जो कार्य संसार वृक्ष जिसको अश्वत्व वृक्ष के समान कहा कार्य से को अतिक्रम करने वाले और अक्षराद भी संसार वृक्ष को जो कारण माया है उससे भी अतिक्रांत है क्योंकि उद्धव मूल ब्रह्म को मूल बताया इसलिए क्षर अक्षर द्वन से मैं विलक्षण हूं अक्षराध्य उत्तम अतोष में लोके वेद प्रथित पुरुषोत्तम इसलिए पुरुषोत्तम होगा पुरुषान उत्तम कार्यकार रूप दोनों से विलक्षण हूं प्रसिद्ध लोके में भी वेद में भी लोक में पुरुषोत्तम और वेदे में पुरुषोत्तम कहा गया विख्यात में हूं ये पुरुषोत्तम ये योग पुरुषोत्तम योग भगवान जगन्नाथ को भी पुरुषोत्म कहते परमात्मा है पुरुषोत्म हास बोलो यस्माक्षर अतीतोह मक्षरादिचोत्तम अथस्म लोके वेदे प्रतिथ पुरुषोत्तम अभी जो पुरुषोत्म कहा इसको जो जानेगा उसका फल बताते हैं यो योढ़ो यो मा सूढ़ो जाति पुरुषोत्तम जुरुषोत्तम सर्विद् भजति मां सर्विद् भजति मां सर्वभावेन सर्वन भारत यो मे मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विभति मर्व न भारत यह असमूढ़ मुरुषोत्तम जानाति मैं पुरुषोत्तम क्षर अक्षर दोनों पद से विलक्षण क्षर कार्य है सारे भूत अक्षर है माया इनसे विलक्षण में हूँ ऐसे पुरुष पुरुषत तो मुझे इस प्रकार जानता है शास्त्राचार्य उपदेश से जानता है किंतु असमूढ़ सम्मोह वर्जित तो, विपरीत भावना से रहित तो। ज्ञान मुझे कैसे होगा मैं आत्मा रूप से स्थित मैं ही आत्मा मैं ही यदि आत्मा हूं मेरे से मुझे भिन्न मानता है सम्य ज्ञान हुआ मैं आपके स्वरूप में स्थित तो हूं स्वरूप हूं और जानगा मेरे से भिन्न असू वह तो सम्य ज्ञान नहीं हुआ असमूढ़ समूह वर्जित समूह रहता है भ्रांति रहता मैं आपके आत्मस्वरूप हूँ मुझे मैं आपको अपने, आप अपने से भिन्न मानते हो तो सम, ज्ञान हुआ भ्रांति होगी मैं आपका स्वरूप हूं आप मुझे मानते वह वहा ऊपर दिखाते ऊपर ऊपर पर उधर है इधर है, है। यह समूह कहा था ठीक समूह वर्जित अर्थात हम अष्टमी परम ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो समूह भ्रांति रहित होकर के जानता है इसलिए तो ऐसा जो अहमअ्मी परम ब्रह्म करके जानता है भ्रांति रहित होकर सर्वविदी ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो गया वो सर्वविद हो गया सर्वात्मना सब कुछ जानता है क्योंकि ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया वो ब्रह्म से भी सर्वम कलितम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो सर्वविद हो गया वो सर्वज्ञ है को जानता है एक ब्रह्म रूप से जान लिया और बाकी कुछ नहीं जानने का बाकी रहा बाकी जो नाम रूप आदि जितने सो कल्पित है वह कोई तत्व ही नहीं ब्रह्म को जानने के बाद ना कि उसके जानने की इच्छा ना किसी की देखने की इच्छा न कुछ करने की इच्छा ना कि अपने पुजवाए कोई हमें हमारी पूजा करे ये नाम हमारा ये कुछ नहीं नाम रूप पूजा प्रतिष्ठा इसकी जो इच्छा करता है तो परमात्मा का ज्ञान कभी उसको नहीं होगा परमात्मा का ज्ञान जिसको हो गया परमात्मा स्वरूप हो गया कहां किस में नाम रूप आदि प्रतिष्ठा दि क्या है तो ये कल्पित मिथ्या है झूठे पदार्थ में अहंता ममता छोड़ करके उसके अभिषेय के बिना परिपूर्ण आनंद रूप से रहता है वो सर्वज्ञ सर्वविद हो गया और भज तमाम मेरा भजन तो सर्व रूप से करता है सर्वत्र मैं हूं सर्व रूप से मेरा भजन करता है जब तक परमात्मा का परिचय न मानते हैं तो सर्वात्मा न भजन नहीं हो पाता है परमात्मा अपरिचिन्न सारे देश में सारे क्याले में सारे वस्तु अपन से भिन्न बुद्धि जब करता है तो परिचन्न हो गया परमात्मा मैं भिन्न परमात्मा भिन्न तो वस्तु परिचन्न हो गया परिच्छन हो गया तब तो अपरिचिन्न ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ अपरिचन्न का ज्ञान अपरिछन्न होना चाहिए सर्वात्मक ब्रह्म सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सर्व का और हम आत्मा गुड़ाके स क्षेत्र ज्ञान चाप इमां विधि मैं ही क्षेत्रज्ञा हूं सर्व को जाने वाले क्षेत्रज्ञा आप क्षेत्र ज्ञा है सर्व को जानने वाले और भगवान कहते हैं मैं ही क्षेत्र सर्व क्षेत्र और हम आत्मा गुड़ाके से करे मैं ही आत्मा हूं वो सर्वम वासुदेव सर्वम स्पष्ट विषय का एक अद्वित तत्व कहा गया ऐसा कुछ जान लिया वो सर्व को जानने वाला है सर्वज्ञ सर्वान वर्धन करता है कृतकृत हो जाता है मुक्त हो जाता है जीते जी मुक्त है हाँ स्लोक बोलो यो माँ वे मम जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विधति न भारत भगवत तत्व ज्ञान कहा गया जिसका परमोक्ष है इसी ज्ञान की तुति करते हैं गुह्यतमं शास्त्र गुह्यतम शास्त्र मित मुक्त मया मयानगः मितद मग एक बुद्ध् बुद्धिमन सैद्दुआ बुद्धिम सृत कृत भारत कृत कृत्य भारत इस गुह्यतम शास्त्र मेद मुक्त मया ये जा पंचदश अध्याय शास्त्र रूप से कहा गया इस अध्याय रूप शास्त्र की तुति करते भगवान इसको शास्त्र कह करके ये तो गुह्यतम शास्त्र गुह्य गोपनीय गुह्य से गुह्यतर गुह्यतर से गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय है यह शास्त्र अत्यंत प्रिय शिष्य पुत्र गुप्त कहा जाता है योग्य अधिकारी ग्रहण कर पाता है अन्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं इधम माया भया अनग हे अनग निष्बाप मैंने तुमको कहा क्या लाभ है ए तत बुद्ध बुद्धिमान इसको जानने पर भी बुद्धिमान थोड़े कुछ ज्ञान मालूम हो गया तो बड़े बुद्धिमान से वो लेते हैं क्या ये बुद्धिमान नहीं है इसको जब तो नहीं जाना तो कुछ बुद्धि नहीं है यही जानने पर ही बुद्धिमान है ये यथार्थ बुद्धि आत्मविश्विक बुद्धि हो गया तो बुद्धिमान से और वही कृतकृत्य हो जाता है सब कुछ कर लिया इसके बिना कृतकृत्य नहीं होता है जो करना था सब कर लिया वो कृतकृत्य होता है सब जो करना था सब कर लिया तो प्रसन्न आनंद कुछ करने का बाकी है तो अभी प्रसन्नता नहीं है इसको जान लिया और कुछ कुछ क्या करना कुछ भी नहीं करना आत्म तत्व का साक्षात कर लिया तो कुछ भी करने के बाकी नहीं और जितने कर्म करे और बाकी रहेगा जितने स्थान देखो और कोई स्थान बाकी रहेगा देखने के लिए सब कुछ देखो बहुत देखने के बाद ब्रह्मांड बाहर सब देश विदेश घूम लो इसी बम्बे में कहा किसी गली में कोई मंदिर है कितने लोग को देखा है आप लोगों ने कितने स्थान में कितने मंदिर है कितने छोटे छोटे मंदिर है? कौन देखता है उसी मंदिर में भी किसी मूर्ति उसके पीछे क्या है कितने कमरा है किसने दिखा सब देखने के बाद ही और बाकी रह जाएगा सब करने के बाद ही करने बाकी रह जाएगा सारे संपत्ति मिल जाए तो भी और कोई ब्रह्मांड है वो भी हमको चाहिए समाप्त इच्छा नहीं होती किन्तु एक ब्रह्म ज्ञान हो गया तो और कुछ नहीं सब कुछ क्योंकि सारे पदार्थ मिथ्या कल्पित तो। अध्यस्थ तो है आरपित तो समाप्त होगी और कुछ है नहीं इच्छा करने के लिए कुछ है मेरे से बिना अपराप्त है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी इस समय इच्छा नहीं पेट भर भोजन कर लिया अभी खाने की इच्छा नहीं किंतु बाद में इच्छा होती इसी पर अभी सब मिल जाने पर थोड़ी देर किंतु था उधर भी कुछ है दिखता है वो चलो वो भी मिल जाए उसको भी देख लेंगे ये इच्छा समाप्त तो नहीं होती किंतु पर को प्राप्त कर लिया और कुछ है ही नहीं इच्छा करने के लिए इच्छा करने के लिए कुछ है ही नहीं तो इच्छा नहीं किन्तु कृत्य कृत्य हो जाता है हाँ स्लोक बोलो तमाम शास्त्र मुक्त मया नघ एत बुद्धवा तो बुद्धिमान सै कृपे कृत भारत एक बुद्धवा बुद्धिमान सूद्धिमान सैत नहीं बोलना बुद्धिमान बुद्धि बोलो बुद्धिमान सैत बुद्धिमान सै बुद्धिमान सैत बुद्धिमान सै एतद् बुद्धा बुद्धिमान सी एत बुद्धवा बुद्धिमान सी अपरेम बोलो इस गुहे शास्त्र मीला मुक्त मैया नुद्धवा बुद्धिम सै कृत कृत से भारत ओम गीता तत्सदीति श्रीमद्भगवदीता उपनिष्स गीता उपनिष्स ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शास्त्रे ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम यहाँ अर्जुन को भगवान कहते ये परमात्मा तत्व को तुमने सुना ऐसे कृतार्थत्व तो तो हो गए भगवान वास्कार कहते यथत तत परमात्मा तत्व अतः तो शुतवानसी तथा तो कृतार्थत्व तो। जो शास्त्रों को ठीक ठीक समझ लिया और थोड़े विचार कर तो कृतार्थ हो जाता है ये पंचदश अध्याय को शास्त्र रूप से कहा खाली शास्त्र नहीं गुहतम शास्त्र तो पूरा गीता शास्त्र है क्यों एक अध्याय को भी शास्त्र रूप से कहा इसीलिए पंचदश अध्याय का पाठ बड़े बड़े महापुरुष लोगों सन्यासी महात्माओं को तो रोज भोजन के पहले पाठ करते हैं अन्य लोग भी गीता अन्य नहीं पढ़े पंचदश अध्याय का पाठ करते करना चाहिए इसको शास्त्रूप से कहा गया और जिन्होंने श्रवण कर लिया वो तो कृतकृत्य हो गए एक परमात्मा का ज्ञान हो गया तो आगे कुछ करने का नहीं है और परमात्मा कहते मैं परमात्मा को ठीक ठीक जानो ये माम एवं असम मूढ़ जाना थे पुरुषोत्तम पुरुषोत्म पुरुषोत्तम कहते वहां पुरुषतम बैठे वहां पुरुषतम जगन्नाथ पुरुषोत्तम हे बद्रनाथ है पुरुषोत्तम हो भगवान पुरुषोत्म भगवान कहते मैं असमूढ़ समूह वर्जित होकर जानो भ्रांति से नहीं मैं आपके आत्मरूप से हूं अपने स्वरूप में मैं वासुदेव सर्व का अहम आत्मा गुड़ाके स अहम अस्मी परम्पर ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त करके वह ब्रह्म वहां ब्रह्म यहाँ ब्रह्म तो ठीक ज्ञान आपको प्राप्त तो नहीं हुआ सम्य ज्ञान कैसे होगा वार्सदेव सर्वम सर्व है ब्रह्म ब्रह्म से बिना क्या है ब्रह्म से बिना कोई पताते है आप लोग सद ब्रह्म से बिना है ना बोलो आप ब्रह्म से बिना है या नहीं मैं क्या है नहीं पूछा आप ब्रह्म से भिन्न है या नहीं हाँ ये उत्तर देना भिन्न नहीं पूछे ब्रह्म से पूछे आप क्या है तो अभी ना ब्रह्म से भिन्न है या नहीं कौन नहीं है क्या नहीं हाँ हम हाँ ब्रह्म से भिन्न नहीं क्या नहीं ब्रह्म से भिन्न नहीं तो ब्रह्म सर्वे है हाँ अभी इसको चिंतन करना है थोड़ी तो ध्यान करना है आपको भगवान ने उपदेश कर दिया वासुदेव सर्वम कोई डरना नहीं पाप होगा या भक्ति नष्ट सो जाएगी कुछ और डराते ऐसी चिंतन करना है अभी से कहा गया भगवान ने बताया पांच मिनट सात मिनट बैठने का एकांत आंख बंद कर बैठना बीच में कोई बोलना नहीं कहना नहीं देखना नहीं कहीं किसको ध्यान नहीं लगे तो कोई बात नहीं किन्तु तो इधर उधर नहीं देख के सीधा बैठना अहम तो, परम ब्रह्म ने ंग शुद्धम विक्रिय चिद्रूप्य न मे जन्म कूत मृत्युरामय ओं हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओं तस्सत ओंत् अहमस्म परम ब्रह्मा ब्रह्म अहमस््रह्म नि शुद्धम विक्रिय नि शुद्धम नमे चिद्रूपन्म कुतो कूतू मृत्युर्जराम कुत मृत्युर्जराम बुलसु अहम अस्मी परम ब्रह्म नि शुद्ध अविक्रियम चिद्रूपस्म कुमयो पंचदश अध्याय गृहतम शास्त्र पूरा हुआ भगवान ने कहा इसको जानने पर बुद्धिमान कृतकृत्य हो जाता है जिनका ध्यान लग गया वो तो कृत्य करते, करते हो गए यदि ध्यान नहीं लगा तो कृत्य कृत्य होने के लिए ऐसे ध्यान का अभ्यास भी करें। शास्त्र में जैसे कहा गया सुने परमात्मा का वचन है दृढ़ निश्चय करके ऐसी ही चिंता न करें अथ ओडशो अध्यायोध्याय शो ऐसे दैवासुरपद विभाग योग नाम है कुछ संपद दैव संपद कुछ असुर संपद संपद जो मानते धन संपत्ति को लोक में भगवान उसको संपत्ति नहीं कहते दो प्रकार संपत्ति बताएंगे दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति विमोक्ष आसुरी मता मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति चाहिए और बंधन के लिए आसुरी संपत्ति दोनों को समझे जो आप चाहते उसी संपत्ति को क्योंटी करना है और जिसमें संपत्ति मानकर बैठेगी वो सम्पत्ति नहीं है जो संपत्ति परमात्मा प्राप्त कराने वाली है वो संपत्ति को यहाँ बताएंगे। भगवानु वाचा श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अभय सत्व संशु अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमस् यज्ञ दान दमस् यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव स्वाध्याय स्त आर्जव श्री भगवान उच अभयम सत्व संशोधि ज्ञान स्वाध्याय तप आर्जव ये तीन श्लोक में दवि संपत कहेंगे बिना पूछे भगवान सिद्धार्थ शुरू कर देते हैं तीन श्लोक में दैवी संपर्क इसको समझ ले तो सब ग्रहण करें अपने में रहे ये संपत्ति चाहिए पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहला तो अभयम भय के अभाव गेरु नहीं भय करने का नहीं परमात्मा मार्ग में चलने के लिए चलना है परमात्मा रक्षा के सारे संसार को की रक्षा करने वाले परमात्मा आपके आगे पीछे अंदर वह सर्वत्र विद्यमान है भय के सत्य संशुधि सत्य है अंतगण की शुद्धि अंतगण शुद्धि होने पर क्या होगा व्यवहार करते समय दूसरे को ठगने की छान ही होगी कपटा चरण नहीं होगा मिथ्या भाषण नहीं होगा ये इसको छोड़ना है निष्कपट होकर के झूठा मिथ्याचन छोड़ करके अशुद्धि को छोड़ करके शुद्ध रूप से व्यवहार करना है यह सत्व संशुधि शुद्ध हो तो व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए कपटा चरण नहीं हो कठोर वचन नहीं हो मिथ्या नहीं हो इसको छोड़ना है शुद्ध व्यवहार और ज्ञान योग्य व्यवस्थिति ज्ञान शास्त्र से और आचार्य से जो सुना वही पदार्थ का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं शास्त्र से श्रवण करते हैं और आचार्य मुख से श्रवण करते हैं तो शास्त्र आचार्य से श्रवण करने पर जो ज्ञान वो ज्ञान लेना काली गुरु मुख से के शास्त्र के बिना वो ज्ञान में भ्रांति हो सकती है अहिता तो सताए। सकता है और शास्त्र को अपना अपना पढ़ेंगे गुरु के मुख के बिना गुरु शरण में जाए बिना अर्थ को अनर्थ अनर्थ को, को अर्थ ज्ञान हो जाएगा इसी शास्त्र का अर्थ कितने अलग अलग प्रकार व्याख्यान करते हैं उसी गीता के ऊपर कितने प्रकार व्याख्यान करने वाले हैं यदि रज्जु है उसको कोई सर्प मानता है कोई भूक्षेत्र मिट्टी में रेखा मानता है कोई लाठी दंड मानता है कोई जलधारा पानी चलता है मानता है बहुत प्रकार मानने वाले में से सब तो यथार्थ ज्ञानी तो है एक ही जो रज्जू जानता है वो ठीक जानता है और सर्प जलधारा भूक्षेत्र रेखा जितने मानेंगे सब भ्रांत है बहुत बड़े बड़े लोगों जी सर्प समझेंगे क्या उनको भ्रांत कहा जाएगा रजू का जैसे सर्व समझिए बहुत बड़े लोग डर कर भाग ही जाते हैं और बुद्धिमान है ना नहीं, नहीं। भ्रांत है हाँ भ्रांत कहा जाएगा इसलिए जो वास्तव में एक ही तत्व है उसको अलग अलग प्रकार कहने से सब प्रामाणिक नहीं है एक प्रामाणिक जो ठीक जानता है बाकी सब भ्रांत है अप्रामाणिक है इसे गुरुमुख से स्वर्ण पड़ता है और शास्त्र से सुनना पड़ता है शास्त्र से बाहर कुछ न कुछ कह कर करके अन्य कुछ कह अन्य पर वो प्रामाणिक नहीं लेना शास्त्र ही प्रमाण ही इसलिए ये शास्त्र आचार्य मुख से ज्ञान ज्ञान के बाद योग योगे दोनों पदार्थ को जैसे समझना समझ गया इंद्रिय मानों के एकाग्रता उपचार करके उसमें चिंतन करना चिंतन करके उसका अनुभव करना शास्त्र से श्रवण किया आचार्य मुख से श्रवण करने का तो श्रवण का मनन करके अनुभव में साक्षात्कार में लाना चाहिए तब तो योग होता है योग का सना प्राणायाम करने का योग है वो ज्ञान जैसे प्राप्त सपन क्या? योग है इंद्रिय उपसार कर इंद्रिय को एकाग्र करके चिंतन करके उसका अनुभव करना वो ज्ञान योग में व्यवस्थित उसने व्यवस्थित प्रतिष्ठा छात्राचार्य से जैसे सुना और ऐसे चिंतन किया चिंतन करके अपना अनुभव ऐसे हुआ शास्त्र के वाक्य गुरु वाक्य अपरा अपरा अपर अनुभाव शास्त्र गुरु के मुख से शास्त्र श्रवण करने से गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य पहले एक हुआ गुरु वाक्य अलग शास्त्र वाक्य अलग तो ज्ञान क्या होगा शास्त्र में कुछ अलग लिखा है गुरु कुछ अलग कहते हैं, अप्रामिक दोनों एक होना चाहिए इसलिए गुरु मुख से श्रवण करे और शास्त्र भी श्रवण करे सोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य से उपत्ति भी मत्वाच सतत दर्शन है तब श्रुति वाक्य से श्रवण करें युक्ति से मनन करे और मत्वाच सतत ध्यान करके अनुभव करे, करे। शास्त्र उपदेश गुरुवाक्यो अपना अनुभव तेनो एक हो तो योग व्यवस्थित में प्रतिष्ठा हो जाए शास्त्र श्रवण किया फिर उसका मन एकाग्र कर चिंतन मनन करके मन को स्थिर किया अंतिम अनुभव करके स्थिर हो जाना ज्ञान योगी व्यवस्थिति दानन यथाशक्ति दानम जो अपने पास है दातव्य दानम दिए उपकारिणी दे से काले च पाते च तदानन सात्विकम सात्विक दानम किस मिलेगा हम इनको कुछ कुछ देते हो हम कुछ हैं कि उसको दान नहीं कहते अथवा स्तुति के लिए घमंड के लिए दिखाने के लिए उदान नहीं दातव्यम देना चाहिए मेरे पास है कुछ परमात्मा की कृपा से आया और देना चाहिए कुछ लेकर जाना नहीं दानन दियत अनुपक नहीं जो हमारा कुछ उपकार नहीं करता है तो उसको भी देना चाहिए देश है देश दे करके काल दे करके पवित्र समय में और दे करके वो सातविक कर दान कहा और दमश इंद्र का दमन ये आवश्यक है दैवी संपत्ति में आते हैं यज्ञ है सौतम यज्ञ होता आदि कर दिया स्मारत यज्ञ होता है देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञों देवयज्ञ पितृयज्ञ तथिवच भूत यज्ञ निर्यज्ञ पंचयज्ञ प्रकृति था पहले ब्रह्मयज्ञ है स्वाध्याय वेद अध्ययन देवयज्ञ हो गया देवताओं के लिए या, यागा करना पितृयज्ञ श्राद्ध पिंडदान करना भूत भूतों के बड़ी भूतों के लिए भूतों भूतिक को किराना कवा कवाकुत्यादि को किराना भूते भूत यज्ञ निर्यज्ञ अतिथि सत्कार थी, थी पूजन करना गृह के लिए पांच यज्ञ कह गयी ये भी करना पड़ता है ये दैवी सम्पत्ति आया आगे स्वाध्याय स्वाध्याय वेद अध्ययन शास्त्री अध्ययन करना वेद वो भगवान भाष्यकार कहते वेद नहीं पड़ते वेद के स्मृति पड़ी सुवेद आदि वेद बे, स्मृति रोज उसका अध्ययन श्रवण करे अध्ययन करे श्रवण करे वो श्रवण से अदृष्ट फल होता है और उसके अर्थ ज्ञान प्राप्त करते तो जैसे शास्त्र में कहा गया वेदो नित्यम अधीयता तदुचितम कर्म स्वुच्चियता जैसे कहा गया कर्म ऐसा अनुष्ठान करे और यदि शास्त्र अध्ययन करके उसके अनुसार कर्म करते हैं ते सबसे विधेयता में पचीति ईश्वर की पूजा हो जाती है छात्र अध्ययन करो जैसे कहा गया ऐसी कर्म करो तो ईश्वर की पूजा होती है। तेने सबसे विधेयता में काम्य मतित्यजता काम्य कर्म कामना के विषय से छोड़ दो तब क्या होगा पाप ग्रह परिधयता पाप बहुत पापे है पाप नष्ट होता है ज्ञानत तो तव्य होगा ज्ञान उत्पद्य पुंसाक्ष पाप कर्म पापरिध्यता भवत सुखे जब पाप निवृत होता है विवेक होता है सांसारिक सुख में दो सौ अनुसंधी सांसारिक सुख सुख करके लोग तो भागते हैं पशु पक्षी सुख वो करते बच्चे पैदा करते खाते पीते रहते मन से वही करता तो पशु पक्षी के पक्षी के बराबर हुआ मन से विवेक करता है जिसके पीछे हम अनातिकाल से भाग रहे वो क्या है दोष अनुसंधी था उसमें दोष देखो विषय में अनितत्व तो सात सहित तो दुख मिश्रित्व तो बहुत दोष है दोष अनुसंधिता तब तब, तब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा संसार यदि अचाल होता है परमात्मा प्राप्ति कौन चाहता है संसार में दोष दिखे तो जहां दिखा सब दोष दुखे तो आत्म इच्छा व्यवसायता परमात्मा प्राप्ति की आत्म इच्छा व्यवसायता जगह तो जो बंधन घर मेरा मेरा कर बैठे ये सबको छोड़ करके परमात्मा के, के मार्ग में चलो परमात्मा के उ चलो ये सब मोह बंधन को छोड़ करके कोई आपको पकड़ कर बांध कर नहीं रखे आप ही सबको बांध करके आप ही सबके तरह बधा अपने को बधा बांध करके बांधा नहीं बंदर जैसे गढ़ा में हाथ उठाया हाथ घुसाया चना पकड़ा हाथ मुठी छोड़ता नहीं मुठी कहता है कोई पकड़ लिया हमको भू तो बैठा बाधा कौन को नहीं कोई बाधा नहीं अपने पकड़ कर रखा है इसी प्रकार सब लोग कहते परिवार लोगों परिवार लोग को कुछ नहीं करते वो भी चाहते वो भी साथ जो ये जाकर के कहीं भजन कोता चाहे हम शांति से रहेगे किन् अपने मेरे मेरे कह करके हम मोह से फस करके बच्चे पोते मैं उनके बोते पर पोते ये करिते करते करते समात होते निजेगढ़ तुलना भी निर्गम में आता भगवान घर श्लोक है श्लोक याद है बोलो वेदो नि तदुदित कर्म स्वीयता मपचि का मे मतीज्यता पापोपरी दूयता सीयता भगवान कहते भी चाहिए और ये यज्ञ यज्ञ में भी आया ब्रह्म ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मयज्ञ में कुछ अध्ययन करें यज्ञ के बाद स्वाध्याय आया अपने वेद साखा स्मृति का अध्ययन करें तप आर जवम और तप भी करे शारी तप इसमें कहेंगे सात्विक राज्य सारी मानो तप आरजे विजुत्व सरलता सर्वदा चाहिए ये सब दैवी सम्पत्ति इसमें कितने गिनती करो इसमें नौ ही अभयम दूसरा सत्र संस्कृति तृतीय ज्ञान योग्य व्यवस्थित दान, ज्ञान दा, युग व्यवस्थित चाहिए की मानव अभयम सत्य संस्कृति ज्ञान ज्ञान दम यज्ञ श्रद्धैव तप आर्व न होगी ये सब दैव संपदे आगे कहेंगे श्लोक बोलो श्री भगवान हुआ चवयम सत्व संशोधन योग नंदमश स्वाध्याय अहिंसा सत्यम क्रोधस् अंसम क्रोधस्ग शातिर पैशुनमगतिर पैशुनम दया भूते स्वलोलुप्व दया भूते स्वलो मारधव ही माधव ही चापल अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर पेशनम दया भूतेश्वलो लोकम माधव ही चापल अहिंसा दूसरे को द्रोह करते द्रोह नहीं करना परद्रोई अहिंसा अहिंसा नहीं करना किसी को प्रति कष्ट नहीं देना सर्ज से वाणी से मन से भी सत्यम सत्यता के साधन है बड़ा साधन है अश्वमेध सहस्य तुलेतम अशमेध सहसा सत्यम एकम विशिष्य थे एक हजार अश्वेध यज्ञ का फल असत्य का ये तुला में धारण किया गया अशमेध सहस्य क्या अच्छा सत्य विशेष हुआ वजन ज्यादा सत्य परमात्मा का स्वरूप ही इसे सत्य को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य न लभ्य तपस्त्मा सत्य से ही प्राप्त होता है सत्य सब प्रिय होता है क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ना स्वरूप ही सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म अत्यंत मिथ्यावाचण करने वाले भी दूसरे से सत्य की अपेक्षा करता है कहता सच बोलो स्वयं झूठ बोलने पर भी सत्य बोलो और जितने करने वाले भी कभी सत्य बोलना पड़ता है सत्य बोले बिना नहीं चलता है हम मिथ्या बोले बिना चल सकता है कठिनाई हो सकती, सती किन्तु झूठ कोई बोलेगा सचेगा हम कभी मिथ्या वर्षा नहीं करेंगे तो उसके सब चलेगा कहीं अपमान तो होगा कहीं दुख मिलेगा कहीं निंदा प्राप्त करेगा किंतु व्यवहार तो कम से कम चलेगा कर सकता है पालना कर सता है, है। अजय कोई निश्चय करके मैं सत्य कभी नहीं बोलूंगा मिथ्या ही बनूंगा व्यवहार ही नहीं होगा <laughs> भूख लगते है तो पूछेगा भोजन खाना है क्या कहेगा हमारे भूख नहीं है खाने की इच्छा नहीं खाने की इच्छा है तो बोले खाने की इच्छा नहीं अरे स्वास्थ्य तो खराब हुआ वैद्य के पास गया वैद्य पूछे क्या तकलीफ दी क्या बोलेगा कोई तकलीफ नहीं है <laughs> क्या बोले कोई तकलीफ नहीं दवाई लेना है ना कोई दवाई हमको जरूरत नहीं वैद्य सोचेगा <laughs> इसका दिमाग खराब है तो भेज उधर पागल हो गए जाओ इसी प्रकार यदि मिठा वासन करेगा तो सच नहीं बोलेगा तो व्यवहार नहीं चलेगा कम से कम संत तो सच बोलना पड़ता है खाने के समय खाने के लिए स्वास्थ्य खराब हो तो वैद्य के पास जाकर सत्य बोलना पड़ेगा झूठ बोलने से किसे रख रखो अतः जो झूठ बोला सिर में दर्द है क्या पेट में दर्द बताएगा पेट में, में दर्द है कान में दर्द बताएगा वो दवाई देगा तो डॉक्टर वैद्य रोग बढ़ जाएगा सत्य बोलना पड़ता है अक्रोध क्रोध तो है कभी कोई कष्ट देता है वचन बोलता है तो क्रोध नहीं ये कहे क्रोध नरक का द्वार है और त्याग आ गया त्याग है पहले दान कर दिया था अभी त्याग आया ऐसे ये त्याग दान नहीं यह त्याग था संन्यास ऐसा संन्यास इच्छा का त्याग ऐसा तय संन्यास शांति अंतगुण उपम अपैष्ण अपैष्णता चिगुली करना पर दोष प्रकट करना उसका विपरीत अपैषण दया भूतेषु दया भूत में दया अनुप्तम इंद्रियों का विषय सानिधि पर इंद्र चंचल हो जाते हैं किंतु विषय प्राप्त होने पर भी इंद्र चंचल हो नहीं होगा देखने का संबंध प्राप्त हो तो नहीं देखना सुनने का प्रसंग हो तो नहीं सुनना ये अभ्यास करने से होता है कहीं देखने का प्रसंग हो तो नहीं देखना नहीं देखेंगे निश्चय करके अपने बेटा कोई आया गया कोई देखना ही नहीं है, सुनने का नहीं कोई कुछ बात करते तो सुनना ही नहीं अभ्यास करने से ऐसे करना पड़ता है सुनना कोई जरूरत नहीं कोई बात करते ठीक है सुनना ही नहीं कुछ लोगों का आदत होता है क्या बोलते हैं हम सुनेंगे क्या हमारे बारे तो उल्टे नहीं नहीं तो क्या बोलते सुनेंगे वो नहीं जरूरत नहीं आपको किसने कहा नहीं सुनो सुनना क्या जरूरत है तो ये अभ्यास करना पड़ता है विषय सन्निध होने पर भी उसके प्रति कोई मतलब नहीं अभिक्रिया अलु इंद्र अलुलुप्तम मार्द व क्रूरता का अभाव सरलता कोमलभाव हृ हे लज्जा तो निषिद्ध कर्म कुछ कर्म कर्म शर्म लज्जा शर्म के लिए ये भी दैवी संपद्ध है जब लज्जा नहीं तो हो गया नीलज हो जाएगा कुछ भी कर सकता है कुकर्म करने के लिए फिर आगे बढ़ जाता है अचापलम अचापलम यहाँ तो बिना कारण हाथ पैर को हिलाना कोई बैठे तो पैर पाए के पैर हिलाते रहेंगे हिलाते हिलाते थकते नहीं उनको अच्छा लगता है मिलता को पता नहीं हिलाना नहीं तो हाथों हिलाते हैं ये होता है चापलता चापल्यम किसका व्यापार नहीं करना बिना प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं तो ठीक है बिना प्रयोजन क्यों हिलाते रहना ये भी दैव संपत्ति इसमें गिनती कर कितने दस है या रहे अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशनम कितना हो गया छे दया भूतेश्तम मार्दवम ह्री अचापलम ग्यारह हो गया पहले कितने होते नौ पर कितने हो गये बीस तो बोलो अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूते स्वलोलुम माधव री रापलम तेज क्षमा धृति शौच तेज क्षमा धृति शौच मद्रो नातिता मद्रोह नाता संपदं दैवी संपदं माभिजातस्य भारत माभिजातस्य भारत तेज क्षमा धृति शौच संपदं देवी जात भारत तेज बुद्धि की प्रखरता है क्षमा है क्षमा है सहन करना कोई भी विपरीत स्थिति व्यवहार करे तो सहन करना उसमें कुछ को विकार नहीं होना धृति धैर्य देह इंदिर शीतल नहीं होना शव चाहे शुद्धि बाह्य अभ्यंतर सूची ये भी भाई भी संपत्ति जितने मन पर शुद्धि पवित्रता पालन करना चाहिए हम नहीं मानते करके झूठा भूटा हाथ रखना है उठी की नहीं सौ चाहिए बहुत लोग कहते हो ये सब क्या हो गया हम नहीं मानते हम नहीं मानते मतलब, मतलब हम बहुत ऊपर स्तर में ऐसा मानने वाले भाई जी पुरानी परंपरा क्या झूठा झूठा झूठा क्या है ऐसे कहीं झूठा क्या है क्या है क्या झूठा है इसमें क्या हो गया सौ ब्रह्म है क्या झूठा है कहीं इधर तो अद्वितीय ब्रह्म कहते और फिर झूठा झूठा मानते ब्रह्म मतलब कोई झूठा भी नहीं मानेंगे ये नहीं झूठा भी माने पवित्र नहीं पवित्र शौच है शौचय के दैवी संपद जो असुरी संपदे है उनको शौच आता नहीं लेता है जो कहते हम नहीं मानते है ना उनसे कुछ नहीं करना झगड़ा न करने का नहीं मानते शुद्धि को नहीं मानता है वो दैवी संपत्ति उसके पास है ही नहीं असुर संपत्ति मान जाएगा और रुद्रोह पहले अहिंसा में आया था परद्रोह अभाव यहां अद्रोह का द्रोह अभाव करने दोनों बराबर होगा यहां परद्रोह करने के लिए इच्छा का भाव रहना ऐसे व्याख्या विद्वानी की वहां अहिंसा में परद्रोह नहीं का हिंसा नहीं करना यहां हिंसा करने की इच्छा भी नहीं होनी उसका कारण नातिमान्यता अतिमानी अपने को सबसे मानना है मेरे जैसे कोई नहीं ऐसे को विपरीत अतिमान्यता नहीं अमानित्व में आया ज्ञान का साधन में पहला साधन इस पर अभी दैवी संपद में अतिमानी तो अपने बहुत बड़ा माना ऐसा नहीं ये कितने हो गए इसमें छ पूरा कितना हो जाएंगे? छब्बीस छब्बीस ये सब... दैवी संपद दैवी संपद अभिजात भवंती दैवी संपद को लेकर के जो जन्म हुए इनके ये सब गुण होते हैं छब्बीस गुण दैवी संपद दैवी अभिजात दैवी संपदम अभिजात से दैवी संपत्ति को लेकर के जो उत्पन्न हुए उनके सब गुण होते हैं छब्बीस गुण होते हैं आगे कहेंगे उसका फल श्लोक बोलोज क्षमा धृति शौच मात्रो हो ना मानीतापदम देवी अभिजात भारत ये दैव संपद हो गया अब ये आसुरी संपद कहते हैं। दो दर्पोतिमा दम्भोदर्पतिमा क्रोध पारुष्यमे क्रोध पारुष्यमे अज्ञान चाभिजात अज्ञान चाभिजात पार्थ संपद मासुरी पार्थ संपद मा दम्बो दर्पो दिमानस्य क्रोधः पुरुष मेव अम जात पात संपद एक श्लोक में कह दिया है पहले दंभ दम्भे धर्म ध्वजी तो हम इसे करते अपने धर्म दिखाना है दर्पे दर्पे गमंड विद्या के कारण हो धन के कारण हो अपने परिवार के कारण एक गर्व है अतिमानस्य दर्प अतिमान तो पहले को से कुड़ा है। कुड़ा है। कुड़ा है। कहा है अपने सबसे बड़ा उत्कृष्ट मानना क्रोध क्रोध प्रसिद्ध है अगर पारुष्यम कठोर वचन कठोर वचन कई चक्षु एक आना है उसको कहें चक्षुष कुरूप अभिप एक बड़े रूप मान किया ऐसे इसका थोड़ा कठोर वचन अज्ञानम चाल जाता ज्ञान अज्ञान अभिवेक भ्रांति ज्ञान कर्तव्य कर्तव्य विषय में भ्रम ज्ञान ये अस्तुर्य संपत्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विपरीत ज्ञान जो करना चाहे वो नहीं करे जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे आजकल के ज्यादा शो विषय है जो कर्तव्य उसको नहीं समझते नहीं करते जो नहीं करना चाहे उसका अनुकरण करके उसमें नाचते खूचते समय बर्बाद करते अपने को बुद्धिमान मानते और मार्ग पर चलने वाले की निंदा करते हैं ये अशुरीम आशुर, संपदम अभिजात से भवन अश्वर संपद को लेकर के जो जन्म लेते हैं उनके ही आ जाता है ये जो अभी आसुरी संपद में थोड़ा सा कहा ज्यादा नहीं कहा जितने दैवी संपदे में है उसका विपरीत तो कर दो आसूरी संपद आ जाएगा जैसे पहले क्या था ज्ञान के लिए बता दिया अमानित मदम कह तो करके कहकर के अज्ञानम यदन्य था इससे विपरीत तो अज्ञान है या भय यदि दैवी संपत्ति में हो गया भय हो जाए आसूरी संपद आ गया ना नहीं यहाँ भय का नाम दिया है आसुर संपदे में चतुर्थ श्लोक में भव्य कारण क्या नहीं।, नहीं क्या इसको समझे ना कुश दम्भ और प्रतिमा कह दिया क्रोधाधी जितने जितने कहेंगे दैवी सम्पद उसका विपरीत तो सब जितने हो जाएगा असुरी संपद में आ जाएगा अर्थात ये असुरों के संबंध है संपद ये दैवी सम्पद अब असुरी संपद दो है ऐसे क्या होगा आगे बताएंगे श्लोक बोलो दम्भो दर्पोति क्रोध पुरुष में च्जान चापि जात वार्त सम्पद मासुरी अभी दो संपद जो कहेगी उसका कार्य बता दे दैवी संपद विमोक्षा दैवी संपद विमोक्षा निबंधाया सुरी मता निबंधा मा शुचह संपदम दैवी, children, भी जातो निए। निए। दैवी निया निया मा शुच संपदम दैवी मिजाषी पांडव मिजासी पांडव देवी संपद विमोक्षा निबंधा सूरी मता शुच संपदं दैवी मिजासी पांडव दैवी संपद अपने पास आवश्यक है को चाहिए दैवी संपत्ति चाहिए लवके संपत्ति चाहिए ये लवके संपत्ति में मकान चांदी हीरा सोना और धन संपत्ति ख्या जितने है दैवी संपत्ति में तो किस किस का नाम आया लवके संपत्ति जितने है उसका किस का नाम नहीं दैव सम्पत्ति दैवी संपत्ति में जितने है मुमुक्ष को इसमें क्या चाहिए हाँ, सब को जान करके कंटक कर रखे एक एक सोचे क्या चाहिए क्या मेरे में कम थे अपने देखे कितने सम्पत्ति अपने को बड़े धनी मानते बहुत लोगों क्या संपत्ति आपके पास है कितने कितनी सम्पत्ति की ये देखना है जो सम्पत्ति करते हैं जिसके कारण धनी मानते वो सम्पत्ति संप, भगवान नहीं करते उसको संपदा ना सम्पत्ति को लेकर जाएगा जो संपद साथ में रहने वाले है, जो परमात्मा प्राप्त कराने वाली सम्पद वो संपत्ति में कितने है देखे जो संपद एक संपत्ति परमात्मा प्राप्त कराने वाली संपत्ति और एक संपत्ति है जो भोग के लिए कारण भोग में लगने पर परमात्मा से भोग आसक्त होने पर विषय के पीछे भागता है तो परमात्मा से दूर होता है अलग होकर दूर होता है परमात्मा प्राप्त कराने वाली सम्पत्ति तय भी भगवान ने कहा जिसको लोग संपत्ति मानते हो परमात्मा से दूर करने वाले धन पुत्र पर, परिवार और मकान ख्याति ये पीछे भागता है तो, तो परमात्मा से दूर से है दोनों संपत्ति में से जो संपत्ति है दैव संपत्त परमात्मा मुमुख्य को उसी के पीछे आना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए इसे भगवान स्पष्ट करके गिनती करा दिया इसको विचार करके देखे हमको कहाँ जाना किस तरफ जाना परमात्मा प्राप्ति कराने वाले दैवी संपदे और बाकी अन्य सम्पत्ता परमात्मा से दूर करने वाले और अभी हम कहा जा रहे हैं क्या हमको चाहिए चाहिए तो परमात्मा सबू किंतु जा रहे हैं कहा परमात्मा चाहिए तो परमात्मा प्राप्ति की जो संपत्ति उस संपत्ति को इकट्ठी करना चाहिए और परमात्मा से दूर हटाने वाली सम्पत्ति को इकट्ठी कहीं हम परमात्मा चाहते पूर्व दिशा में चलते हैं चलते हैं कहते हैं पश्चिम को जाना चाहते हैं कोई कहेगा इधर नहीं पश्चिम इधर को वो छोड़ते हैं हम इधर चलते तो दो चार अपन आगे गया फिर उधर ही चला तो यही विचार करके देखना पड़ता है जो अन्य संपदे है परमात्मा से तो दूर करता है और जाते समय उसको लेकर के भी नहीं जाता है और दैव सम्पद कुछ आया तो वो जाते समय जाएगा जाते समय जाएगा दैव सम्पद अंतरण ये सब उधार हावर आ जाए तो रहेगा आगे जहां जाएगा ऊपर आगे बढ़ेगा और लौकिक संपदा साथ में नहीं जाएगा ये दैवी संपद विमुक्षाय दैवी संपद विमोक्ष आसुरी संपद निबंधाय नितराम बंध के लिए संसार बंधन के लिए ही निश्चित बंध नियत बंध निबंध खाली बंधन है निश्चित बंध नियत है आसुरी मत अभी ये कहने पर जो दैव संपत्ति को लक्ष्य कर जन, जन्म लेते उनकी दैवी संपत्ति होती और आसुरी संपद को लेकर जन्म हुआ आसुरी संपत्ति होती तो अर्जुन का मैं में चाहू पहले से कुछ संस्कार के कारण अभी जो दैव संपत्ति करता है आगे जन्म लेने पर उसमें दैव संपत्त होंगे फिर दैव सम्पत्ति ग्रहण करेगा स्वीकार करे में अभी अर्जुन के लिए भगवान कहते है मां सुचह तुम शोक नहीं करो तुम दैवी संपद हम दैवी संपद को ले करके लक्ष्य करके तुम तुम्हारा जन्म हुआ अर्थात दैवी संपद वाला हो जो थोड़ा सा दैवी संपद अपने में है फिर आगे प्रयास करके दैवी संपद को बढ़ाए जो अभी है थोड़े से मुमुक्षु सत्संग में आते हैं उनमें दैवी संपद थोड़े थोड़े है आसूरी संपद की दैवी संपद कुछ है तो क्या करना चाहिए दैवी सम्पत्ति में जो जो कम थे उसको पूरा करें, जितने हो सकता है उसको बढ़ाए यही करना पड़ता है परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो परमात्मा के लिए जो संपत्ति चाहिए वो संपत्ति सम्पत्ति करना है कहीं जाने के लिए कहीं साधन चाहे थे साधन इकट्ठी करते हैं तो दैवी संपद परमात्मा प्राप्ति का साधन तो सही सम्पत्ति को बढ़ाए यही करने पर दैवी संपत्ति अधिक हो जाएगा तो परमात्मा मार्ग में आगे जा सकते हैं अब राशु संपद जितने उसको धीरे धीरे छोड़े एक साथ सोपेंगे साथ नहीं सते किंतु काम करते करते छोड़े ये उद्देश्य रही कि आसूरी सम्पद ये नहीं चाहे छोड़ो और लौकिक संपत्ति में तो नहीं आया उसका कुछ मतलब नहीं दैवी संपत्ति विमोक्ष आसूरी संपदा निबंधाएं मानी गयी हाँ दैवी के बोलो विमोक्षा मता मासुचा संपदं दैवी माँ भी जा पांडव इस लोग फिर बोला जोर करके इतने सब लोग बोलो धीरे के नहीं दैवी संपद निबंध आया सूरी मासुचा मा संपदं दैवी सम्पद देवी माँ हाँ थोड़ा श्लोक बोलेंगे तो परमात्मा पता चला ये मुझे प्राप्त करना चाहते हैं नहीं तो परमात्मा सोचते ये तो श्लोक बोलते नहीं ऊपर ऊपर से मुझे चाहते या नहीं चाहते हैं। आगे देखो गौ भूत असर गौ लोके भूत सर गौ लोके स्मिन दैव आसुर ए वच दैवो विस्तर प्रोक्त दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरं पाथ में शिणु आसुरं पातमेषिणु गौ भूत सर्गौ लोके दैव आसुर एव विस्तर प्रोक्त आसुर पातमेषिणु लोके दो भूत सर्गौ सृष्टि काल में दो है भूत असर भूतों की सृष्टि दो प्रकार है कौन है दैव असुरच दैव राषद आता द्वया प्रजापत्या देवा सुरक्ष देव असुर प्रकार है प्राजा प्रजापति की अपत्य जो लोक में देवा तो संग्राम हुआ पहले से अनादिकाल से और वो संग्राम अभी भी चल रहा है वो संग्राम कभी हुआ था नहीं हुआ था किंतु आपके अंतकर्ण में अभी संग्राम चल रहा है आपके अंतकर्ण में जो सात्विक सत्व गुण बढ़ता है सात्र संस्कार से कुछ करने की इच्छा होती है और देव देवता है वही देव है शास्त्र के चलना पुस्तक ढूंढना नहीं सुनो पुस्तक में ये कहा लिखा है ढूंढेंगे तो समझ नहीं आएगा देव क्या है आप इंद्रिय की प्रवृति शास्त्रीय प्रभुति सत्व बनने पर शास्त्री जी जो सुना उसका ग्रहण किया सुन करके वो जो प्रवृत्ति है अशास्त्रीय निषिद्ध कर्म छोड़ करके सन्मार्ग में चलते हैं शास्त्र भी तो कर्म उपासना आदि करते है तब तो समझिए देवताओं देवता बढ़ रहे हैं जब अशास्त्रीय प्रभुति होती है शास्त्रीय प्रभुति को छोड़ करके अपने मन से कुछ खाना पीना इसमें ही लग जाता है असात्व प्रवृत्ति निश्चित कर्म करने की चाव दी यह अशुर है अंतकण में आप ही अंतगण एक ही अंतगण है कभी दैवी संपदा बढ़ जाए तो असुर दब जाते हैं कभी असुर असुर संपदा बढ़ जाएगा तो बढ़ पर देव दब जाएंगे देव अब असुर को दबाना चाहते हैं असुर देवताओं को दबाना चाहते हैं सात्विक सप्तगुण कार्य सत्संपत होने से दव्य संपद आपके अंतगण हो तो अशुर दब जाएंगे अशु दबते दबते दबते मौका देखते थोड़ा कहीं इसमें गलती देखा चित्र देखा वो आगे बढ़ जाते हैं वो अशुभ संपत्ति बढ़ जाएगा तो फिर दैवी संपत्ति को दबा दिया वो क्रुद्ध होकर रहते हैं हमको तुमने दबाया मौका देकर थोड़े आलस्य प्रमाद आया अशुभ संपत्ति बढ़ गई बढ़, की। बढ़ की। दबा दबा नहीं ये आपस में युद्ध चलता रहता है पहले से इसी प्रकार ये दोनों तो संपत्ति पहले से सृष्टिकालय में दैव विस्तार से प्रत्युता दैव संपत्त अभय संस्कृति कह करके सभी बताया और आगे पहले कहा था विस्तार से कह दिया और आश्र संपद विस्तार से नहीं कहा एक श्लोक थोड़ा बता दिया था आश्र संपद आश्रम हे पार्थ मैं मेरे वचन से सुनो दैवी संपत्ति बहुत सुन दिया दैवी संपत्ति विमोक्ष आये बता दिया दैव संपत्ति सुनकर क्या करना उनको छोड़ना या ग्रहण करना ग्रहण करना अपने में लाना दैवी संपत्ति को जो मुख्य प्राप्ति का साधन अगर आश्रो संपत्ति जानने से क्या करना है उसको भी ग्रहण करना तो तो तो तो तो कहा है उसको दूसरे में आश्रय संपत्ति देखना नहीं अपने में देखना अपने में आश्रय संपत्ति क्या, क्या है क्या है देख करे उसको धीरे धीरे कम करें एक साथ छोड़े अर्थात धीरे धीरे छोड़े छोड़ना है उसको पहले जानना पड़ता है अपने में आश्रय संपत्ति करके जाने तो उसको छोड़ना है जब दैव सम्पत्ति युत होता है भाभी कल्याण होने वाला है यदि अशु संपद है तो कल्याण क्या नीचे जाने वाला आश्र संपद नीचे पहुंचा देने वाले नर्क पहुंचाने वाले आश्र संपद उछलने के लिए भगवान अभी कहते विस्तार से कहेंगे दैवी संपत्ति विस्तार से हो गया आश्र संपद को कहेंगे सुनो इसको सुन करके अशु संपद का त्याग कर रहे त्याग करेगी तो दैवी संपद बढ़ेगा देवताओं की जय हो जाएगी देवताओं की जय होने पर दैव सम्पद बढ़ने पर परमात्मा का ज्ञान दैवी संपद भी मुख्य है परमात्मा साक्षात कर ज्ञान के द्वारा मुख्य होगा ये इसलिए दोनों दैवी संपद कह दिया अभी आसुर संपद कहेंगे श्लोक बोलो दो भूत सर्ग लोके स्मिन दैव आसुरस्तर सह प्रोक्त आसुरु इस अध्याय का नाम क्या संपद। दैव संपद में दैव संपद बता दिया अभी आश्रय संपद यहाँ से लेकर के पूरा अध्याय समाप्त बोलेंगे क्यों कहते है ये दिखाते कैसे दैव संपद जिन प्राणी में रहता है और प्राणी कैसे होते हैं? ऐसे प्राणी को दिखा देंगे ऐसे ऐसे दैवी संपद वाले इस प्रकार प्राणी होते है उसको प्रत्यक्ष देखने पर अपने में विचार करके देखेंगे अपने में आश्री संपद है उसका परिवर्जन कर सकते हैं दूसरे देखेंगे ऐसे लोग अश्र संपद वाले होते हैं ऐसा सुनकर के उनके निंदा करके उनको दे करके उनके नाम लिख करके हमको आश्र संपद वाले हमको आश्र संपद वाले इसके लिए नहीं आश्र संपद वाले लोगों का विशेषण अशु संपद गुण दुर्गुण बता देंगे ऐसे गुण वाले आश्र संपद वाले होते हैं वो गुण दुर्गुण हमारे में आता है तो हम भी अत्र्पद वाले हैं ऐसा करके उसका परिवर्जन करना परिवर्जन करने के लिए पहले प्रत्यक्ष दिखा देते तुम्हारे में कहा दोष है दोष को देखो तो परिवर्जन होगा दोष को नहीं देख पाए तो परिवर्जन नहीं होगा इसे पहले पहले दिखा देते साथ साथ करके अथ्रपद वाले कैचो होते हैं तुम्हारे में इसमें क्या क्या है दिख रहा है प्रवृत्ति निवृत्च प्रवृत्च निवृत् जनाना विदुरासुरा जनाना विदुरासुरा न शौच ना चाचारो न शौच ना चाचारो न विद्यते न सत्यंग प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना पिचाचारो प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए वो हो नहीं जानते आसुर संपत्ति वाले शास्त्र में जैसे कहा गया उपदेश कहा गया जो पुरुषार्थ का साधन परमात्मा प्राप्ति का साधन वही कर्तव्य उसे प्रवृत्ति होनी चाहिए शास्त्र में अग्निता आदि कर्म बताए उपासना कही गई वो करे निष्काम होकर करे परमात्मा प्राप्ति के लिए शास्त्र में जैसे जैसे ज्ञान गुरु और वेदांत श्रवर्ण जैसे जैसे सब कर्म कहा आ गया सारे कर्म करना पड़ता है प्रवृत्ति जो आश्र सम्पत्ति वाले वो नहीं जानते और कहा से निवृत्त होने वाला वो भी नहीं जानते अपने मन से विपरीत समझ करके अपने को बुद्धिमान मानते है किन्हां से निवृत्त होना चाहिए जिसमें अनर्थ होने वाले उसे निवृत्त होना चाहिए किन्तु आशु संपत्ति वाले वो नहीं जानते हैं जिससे अनर्थ बनने वाले उसके पीछे जाते हैं जो खाते नहीं खाना चाहिए वो खाते खाएंगे जो खाते खाना चाहिए वो नहीं करेंगे जहां प्रवृत्व होना चाहिए प्रवृत्ति नहीं होगी जो साधना भजन करना चाहिए वो नहीं करेंगे सन्मार्ग नहीं चलेंगे निषिद्ध कर्म निषि मार्ग में ग्रहण करेंगे वही आशु संपत्ति वाले कहा प्रवृत्ति होनी चाहिए क्या निवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं जानते अनर्थ कारण है उससे निवृत्त होना चाहिए उसको नहीं जानते उसे नहीं करते नहीं जानते नहीं करते ना शौचम ना पीछा आचार हो न सचम तेस विद्या आश्र संपद वाले में शौच शुद्धि नहीं जितने को शुद्धि नहीं मानते कहते तो शुद्धि अशुद्धि क्या है चोड़ो हम क्या नहीं मानते सब क्या है क्या कारण कारण क्या है आश्री संपद वाले लोग नहीं शुद्धि को नहीं मानते बहुत लोग जितना अशुद्ध भोजन बनाते सो अशुद्धि हमेशा हाथ पैर अशुद्धि और सब चीज में अशुद्ध अपवित है सब बाहर शरीर शुद्धि अंतगुण शुद्धि भी चाहिए किंतु अंतगुण शुद्धि खाली हो जाएगी बाहर शुद्धि की बनाई ऐसा बाहर शुद्धि भी चाहिए न चा आचार जो आचार शास्त्रीय आचार है शिष्टाचार है उनमें नहीं है न सत्यम में ते शुभ है सत्य में तो नाम ही नहीं झूठ बोलना जो मिथ्या कपट आचरण करना लोग भी उसका अच्छा मानते कपटाचरण बोला क्या कुछ झूठ बोल दिया दूसरे को उठक दिया हम बड़े आकर दूसरे को बताता है कोई पूछा हमको जाने के लिए आता हम जाना चाहते हैं भगवान मंदिर के नाम बताया कौन नाम मंदिर है बाबूनाथ तो मंदिर जाने के लिए आता पूछा कोई जहां जाना है वहां नहीं जाकर दूसरे इधर ये जाओ फिर कोई इधर हो तो जाए आकर दूसरे को बता दे को कैसे बेकू बाबूनाथ मंदिर जा रहा है आपने क्यों बताया रात जाने दो जाने पर फिर आगे वापस आएगा ऐसे खुश है क्या खुश है उसे को झूठ बोल दिया वो सच मानकर जा रहा है वो मूर्ख है ना और हम समझदार जब पूछा तुमसे बोलो नहीं बोले तो कभी बयान दे तो बोले तो साझ झूठ बोला वो जाता है वो बिचार सरल मालूम नहीं पूछ लिया वो जाता है उसको बेकूश समझना हम बुद्धिमान ऐसे कुछ लोग मजा खुश खुश हो वो जा रहा है सब लोग हाथ देखो जा रहा है कैसे फिर काम पूछ वापस आया और दौड़ते देखो छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना अकेलते ये सब इस प्रकार उनमें सत्य है ही नहीं झूठा व्यवहार करने वाले ऐसे प्रकार जो है आसू संपद वाले में ये अच्छा लगता है ये सो को समझे कभी थोड़ा सा भी ऐसे व्यवहार नहीं हो और निवृत्ति करो निवृत्ति कर, प्रवृत्ति में ठीक जानकर प्रवृत्व होना चाहिए अपना कर्तव्य कर्तव्य समझ करके वो भी जितने हुए जितने समझे वो करना जल्दी करना चाहिए स्लोक बोलो चा निविचा जनाना विरा सुरा शौचंग चाचारो सचे सुविद्यू पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण ूर्ण पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति शंकरचार्य केशवरायण सूत्र पुनः भाष्यतौ वंदे भगवरात्ति मूर्ति विभागिने वोम गव्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शाति शाति शांति, ओम हरे